महाभारत आश्वेधिक पर्व अष्टमोध्याय संवर्थ का मृत को सुवर्ण की प्राप्ति के लिए महादेव जी के नाममयी स्तुति का उपदेश और धन की प्राप्ति तथा मृत्यु की संपत्ति से बृहस्पति का चिंतित होना वाच नाम पर्वतः यत्र भगवान तपोन उत ने कहा राजन हिमालय के भाग में मूंजवान नामक एक पर्वत है जहाँ उमा वल्लभ भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं वनस्पती नाम मूलेशु श्रृंगेशु विषमेशुम गुहासुशराजस् यथा काम भगवान यत्र उमाशहागवा ये आस्ते शूले महातेजा नाना भूतगणावृत वहाँ वनस्पतियों के मूल भाग में दुर्गम शिखरों पर तथा गिरिराज की गुफाओं में नाना प्रकार के गणों से घिरे हुए महातेजस्वी त्रिशूलधारी भगवान महेश्वर उमादेवी के साथ इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं त्र रुद्रश साध्या वसुवता यमश्च वरुणश्च कु भूता ना सवी चाश्नौ गंधर्वापसरस यता आदिमृत यादुधाश्चर्वश उपासस महात्मा बहु रूप उपति उस पर्वत पर रुद्रगण साधगण विश्व देवगण वशुगण यमराज वरुण अनुचरो सहित कुबेर भूत पिशाच अश्विनी कुमार गंधर्व अप्सरा, यक्ष देवर्थी आदित्यगण मरुदगण तथा यात्रण अनेक रूपधारी उमा परमात्मा शिव की सब प्रकार से उपासना करते हैं रमते भगवान स्तत्र कुबेरान चरिश विकृतय विकृताकार क्रीडद् पृथ्वी पृथ्वीनाथ वहाँ विकराल आकार और विकृत वेश वाले कुबेर सेवक यक्ष भाँति भाँति की क्रियाएँ करते हैं और उनके साथ भगवान शिव आनंदपूर्वक रहते हैं बालादित्य समुति न रूपम थकते तस्थान व कदाचन निर्देषुम प्राण भी कहे सिंध प्राकृत मासका श्री विग्रह प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज से जाज्जल दिखाई देता है संसार के कोई भी प्राकृत प्राणी अपने मांस में नेत्रों से उनके रूप या आकार को कभी देख नहीं सकते ने शिशिर तत्र न वायुस्कर न जरा छुत सेवा न मृत्यु भयम नृप वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंडक न वायु का प्रकोप होता है न सूर्य के प्रचंड ताप का नरेश्वर उस पर्वत पर न तो भूख सताती है न प्यास न बुढ़ापा आता है न मृत्यु वहाँ दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त होता है तस् शैलेशम्बर धातु जात रूप से था ते रक्ष कुबेर कुबेर पर्वत के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्ण की खाने हैं राजन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी महात्मा कुबेर का प्रिय करने की इच्छा से उन खाने की खानों की रक्षा करते हैं तत्र ग्वा तमन महाजोगेशरम शिव कुरु प्रणाम से भक्त राजर्षे वहां जाकर तुम परम भक्तिभा से युक्त हो महायोगेशर शिव को प्रणाम करो तस्मे भगवते कृप्वा नम सर्वाजेदेम नामम थर्विद्या जगत श्रेष्टा भगवान शंकर को नमस्कार करके ही समस्त विद्याओं को धारण करने वाले उन महादेव जी की तुम इन निम्नांकित नामों द्वारा स्तुति करो रुद्रा सितकुषा सुवरज से कपर दिनय कराला हरक्षणे वरताय त्रक्षणे पुष्णो दंतभिदे वाहमनाय शिवाय च यामूपा सद्विते शंकर क्षेम्याय हरिकेशा साढ़णवी पुषा च हरिने मुंडा चा। भास्कराय चास्कर देवदेवाय रे उष्णेश वक् सहसा मेलुचे गिरीशंसा प्रशातायत चीरवासतेल्वदंडा सिद्धा थर्वदंडराय च मृगविराधा महते धनथवाय च वराय सोम वक्तमंत्रा चक्षुष हिण्य बाहवे राजय पतशा लेलिहाय गोष्ठा सिद्ध मंत्रा विष्ण चैव पशूना पत चूता नम वृा मातृभक्ताय सेना मध्यमाय च्रुवहस्ताय पते धनिभरभागवाय चय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षा चीक्षणा तीक्षा वैश्वानर्मुखा च महादुतीय नंगा तर्वाय पतामम विलोहिताय दीप्ताय दीप्ताक्षा महोजसे वसुरी तु वप से पृथिव कृत्वाससे कपाल चुवर्ण मुकुटा च महादेवाय कृष्णा त्र्यंबका नखा चोधनाय नशंसा मृदे बाहुशालिने दंडिने तपसे तप तथा क्रूरकमे सहस्र शिषे चहस्र चरणा चमन तथा स्वूपा बहुरोपा दगवन आप रुद्र दुख के कारण को दूर करने वाले शितिकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पुरुष अंतर्यामी सुवर्चा अर्थात अत्यंत तेजस्वी कपर्दीय अर्थात जटाजूटधारी कराल अर्थात भयंकर रूप वाले हरियक्ष अर्थात हरे नेत्र वाले वरद अर्थात भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले अर्थात त्रिनेत्रधारी पूषा के उखाने वाले वामन शिव उम्य अर्थात यमराज के अव्यक्त रूप सद्भृत अर्थात सदाचारी शंकर क्षेम्य अर्थात कल्याणकारी हरिकेश अर्थात भूरे केशों वाले स्थान अर्थात स्थिर पुरुष हरिनेत्र क्रुद्ध अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले भास्कर अर्थात सूर्य रूप अर्थात पवित्र तीर्थ रूप देवदेव रंघस अर्थात वेगवान उष्णेश अर्थात सिर पर पगड़ी धारण करने वाले सुवक्त अर्थात सुंदर मुख वाले सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों अर्था, नेत्र वाले मिधवान अर्थात कामपूरक गिरीश अर्थात पर्वत पर सहन करने वाले प्रशांत यति अर्थात संयमी चीरवासा अर्थात चीर, अर्था चीर वस्त्र धारण करने वाले विल्व अर्थात बेल का ढंडा धारण करने वाले सिद्ध सर्वदंडर अर्थात सबको दंड देने वाले मृग अर्थात आर्द्रा नक्षत्र स्वरूप महान धनवी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भव अर्थात संसार की उत्पत्ति करने वाले वर अर्थात अर्थात श्रेष्ठ सोमवक्त्र अर्था चंद्रमा के समान मुख वाले सिद्ध मंत्र अर्थात सभी मंत्र सिद्ध कर लिया है ऐसे चक्षुष अर्थात नेत्र रूप हिरण्यवाहु अर्थात सुवर्ण के समान सुंदर भुजाओं वाले उग्र अर्थात भयंकर दिशाओं के पति लेन अर्थात अग्नि रूप से अपनी जिहवाओं के द्वारा हविष्य का आस्वादन करने वाले गोष्ठ अर्थात वाणी के निवास स्थान सिद्ध मंत्र, मंत्रे अर्थात कामनाओं की वृष्टि करने वाले पशुपति अर्थात भूतपति, अर्थातपतिष अर्थात धर्मस्वरूप मातृभक्त सेनानी कार्तिकेय रूप मध्यम श्रोहस्त अर्थात हाथ में श्रुआ ग्रहण करने वाले ऋतविज रूप पति अर्थात सबका पालन करने वाले धनवे अर्थात भार्गव आज अर्थात जन्मरहित कृष्ण नेत्र विरुपाक्ष नेत्राक्ष दृष्ट द्रष्ट वैश्वानर मुख अर्थात अग्निरूप मुख वाले महाद्युति अर्थात अनंग निराकार सर्व शर्विशापति अर्थात सबके स्वामी विलोहित रक्तवर्ण दीप्त तेजस्वी दीप्ताक्ष दे दीप्यमान नेत्रों वाले महोजा महाबली वशुरेता हिरण्यवीर अग्निरूप सुवसुष अर्थात सुंदर शरीर वाले पृथु अर्थात मृग मृगचर्म धारण करने वाले कपाल माली धारण करने वाले सुवर्ण मुकुट महादेव कृष्ण सत अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप त्रम्बक अर्थात त्रिनेत्रधारी अनघ अर्थात निष्पाप क्रोधन अर्थात दुष्टों पर क्रोध करने वाले अनुशंस कोमल स्वभाव वाले मृदु बाहुशाली दंडी तेज तप करने वाले कोमल कर्म करने वाले सहस्त्र सहस्त्रशिला हजारों मस्तक वाले सहस्त्र चरण, सहस्त्रचरण स्वधास्वरूप बहुरूप और दृष्टि नाम धारण करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है पिनाकि महादेव महायोगीनमयम शूलह वरदम त्र्यंबक भुवनेश्वरमिपुरोकेश महोज प्रभुम सर्वूता धारणम धरणीधरम ईशानम शंकर शिव विश्व भवतिम पशुपतिम विश्व महेशरम विरूपाख्यम दसभुज दिव्य गोभृस्वधम उग्रम थाणुम शिव रौद्रम सर्व गौरी समीश्वरम शिथकठम भज शुक्रम पृथु पृथुक हर वरम विश्व बहु रूप उपतिम प्रणम्य शिसा अनंगांग हर हरम श्यम शरण जाहि महादेव चुर्मुखं इस प्रकार उन उन्पिनाकधारी महादेव महायोगी अविनाशी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वरदायक त्र्यंबक भुवनेश्वर त्रिप्रासुर को मारने वाले त्रिनेत्रधारी त्रिभुवन के स्वामी महान बलवान सब जीवों की उत्पत्ति के कारण सबको धारण करने वाले पृथ्वी का भार संभालने वाले जगत के शासक कल्याणकारी सर्वरूप शिव विश्वेश्वर जगत को उत्पन्न करने वाले पार्वती के पति पशुओं के पालक विश्वरूप महेश्वर विरूपाक्ष दस अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले उग्र स्थानु शिव रुद्र सर्व गौरीश ईश्वर स्थितिक्ठ अजन्मा शुक्र पृथु प्रितु, पृथ्वर वर विश्वरूप विरूपाक्ष बवरूप उमापति कामदेव को भस्म करने वाले हर चतुर्मुख एवं शरणागतवस्थल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके सन्नापन हो जाना विरोचमा वपुषा दिव्याभरणूषित अनाद्यंत अजम शर्व्यामीश्वर निस्त्रय गुण्यम निर्दगम निर्बल धृतिमोजा प्रणम्य प्राजली सर्व प्रयाम शरण हरम और इस प्रकार स्थिति करना जो अपने तेजस्वी श्री विग्रह से प्रकाशित हो रहे हैं दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं आदि अंत से रहित अजन्मा शंभु सर्वव्यापी ईश्वर त्रिगुण रहित उद्वेग शून्य निर्मल ओज एवं तेज की निधि एवं सबके पाप और दुख को हल वाले उन भगवान शंकर को हाथ जोड़ प्रणाम करके मैं उनकी शरण में जाता हूँ सम्मान्यम निश्चल नित्यम अकार प्रया शरण जो सम्मान्य निश्चल नित्य करण रहित निर्लिप और अध्यात्म तत्व की ज्ञाता है उन भगवान शिव के निकट पहुंचकर मैं बारम्बार उन्हीं के शरण में जाता हूँ ये नित्यम विदोस्थान मोक्षम अध्यात्म चिंतकार जगद योनिगुणात्मक अध्यात्म तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष मोक्ष मोक्षतत्व में जिनकी स्थिति मानते हैं तथा तत्व मार्ग पर निष्ठित योगे जन अविनाशी कैवल्य पद को जिनका स्वरूप समझते हैं और आसक्त शून्य समदर्शी महात्मा जिन्हें सर्वत्र समान रूप से स्थित समझते हैं उन योनि रहित जगत कारणभूत निर्गुण परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ अस भू रातलोकान सनातना स्थित सत्योपरिस्थाणु तम प्रबध्य सनातन जिन्होंने सत्यलोक के ऊपर स्थित होकर भू आदि साथ सनातन लोकों की सृष्टि की है उन स्थानुरूप सनातन शिव की मैं शरण लेता हूँ भक्ता नाम सुलभम तम ही दुर्लभम दूरपातिम दर्वतःतम नवामि सर्वलोक स्तंभा भी शरण शिवम जो भक्तों के लिए सुलभ और दूर अर्थात विमुख रहने वाले लोगों के लिए दुर्लभ है जो सबके निकट और प्रकृति से परे विराजमान है उन सर्वलोकव्यापी महादेव शिव को मैं नमस्कार करता और उनकी शरण लेता हूँ एवं कृपा नमस्तस्म ही महादेवाय रंगते महात्मने ने छत्वे पते तत्सुवर्ण अवापसते पृथ्वीनाज इस प्रकार वेघशाली महात्मा महादेव जी को नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण प्राप्त कर लोगे लभंते गाणपत्यम चदकाग्रा ही मानवा किं पुनः स्वर्ण भाण्डा तस्महत्व गांचिर महत्म हित लाभम हस्तादि लोग जो लोग भगवान शंकर में अपने मन को एकाग्र करते हैं वे तो गणपति पद को भी प्राप्त कर लेते हैं फिर स्वर्ण में पात्र पा लेना कौन बड़ी बात है अतः तुम शीघ्र वहाँ जाओ विलम्ब न करो हाथी घोड़े और ऊट आदि के साथ तुम्हें वहाँ महान लाभ प्राप्त होगा तत्र गच्छंत सब चक्रे तुम्हारे सेवक लोग सुवर्ण लाने के लिए वहाँ जाये उनके ऐसा कहने पर करंधम के कर मरुत ने वैसा ही किया गंगाधरम नमस्कृत्य लब्धमान धनमोत्तम कुबेर इव तेव प्रसाद उन्होंने गंगाधर महादेव को नमस्कार करके उनकी कृपा से कुबेर की भाति उत्तम धन प्राप्त कर लिया उस धन को पाकर संवर्त के आज्ञा से उन्होंने यज्ञशालाओं तथा अन्य सब समारो का आयोजन किया तथति मानुसर्व चक्रे य संविधिम सौवर्णनी चाण्डा संचुक्रु तिलन तदनंतर राजा ने अलौकिक रूप से यज्ञ की सारी तैयारी आरंभ की उनके कारीगरों ने वहां रह सोने के बहुत से पात्र तैयार किए बृहस्पति सुतुता श्रुवा मृत से महीपते समृद्धिवती देंभ्य संतापम अकोत् उधर बृहस्पति ने जब सुना कि राजा मृत्यु को देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हुई है तब उन्हें बड़ा दुख हुआ सतप्यमो वैवर्ण्यम कृसा घमपरम भविष्यति में शत्रु संवरत वसुमानी वे चिंता के मारे पीले पड़ गए और यह सोचकर कि मेरा शत्रु संवर्त बहुत धनी हो हो जाएगा, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। प्रोवाचेद इंद्र ने जब सुना की बृहस्पति जी अत्यंत संतप्त हो रहे हैं तब वे देवताओं को साथ लेकर उनके पास गए और इस प्रकार पूछने लगे यदि श्री महाभारती अश्वमेधिके पर्वि अश्वेध पर्वणि संवर्त मृतीये अष्टमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधि पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में संवर्त और मृत्य का उपाख्यान विषयक आठवां अध्याय पूरा हुआ